स्मृतिरि दिविधा ये चलेगा स्मृति रपि दिविधा स्मृति भी दो प्रकार की है स्मृति ही कतिविधा और स्मृति रिद्विविधा स्मृति कितने प्रकार की है स्मृति दो प्रकार यथार्था यथार्थ अच्छा यथार्थ दूसरा यथार्थ कौन सी है प्रमाजन्य यथार्था और अप्रमाजन्य यथार्थ प्रमा ज्ञान अनुभूति अनुभव है भव। उसे जो संस्कार उस होगी रमा so, जन्य का तात्पर्य है यथार्थ अनुभव जन्य जो संस्कार जन जो स्मृति यथार्थ इसी प्रकार से अनुभव उस बो जो संस्कार उस संस्कार जो स्मृति है स्मृति कहते दुख से किम लक्षणम तो स्मृति रह गई और इच्छा में चला गया गलती सुख में चला गया अब चलो दोनों हो गया सर्वेश सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय बने उसका नाम सुख होता है अथवाह सुखी ईश्वर अनुभव सिद्ध जो सुखत्व चाहती है उसको सुख कहते हैं धर्म मात्र है आसान कारण जिसका उसको सुख पुण्य मात्र आसान कारण है पुण्य से ही सुख मिलता है पाप से कभी सुख नहीं मिल सकता दुख से किंग लक्षण दुख का क्या लक्षण है सर्वेशा प्रतिकूल वेद नियम सभी के लिए जो प्रतिकूलत्व ज्ञान का विषय बनता है उसका नाम दुख दुखत्व जाति मत दुखी इत्यादा उसका नाम दुख अथवा अधर्म मात्र असान कारण हो गुण वुम अथवा अधर्म मने पाप मात्र असान कारण जिसका ऐसा गुण विशेष का नाम दुख होता है पदकृत्यम पूर्वत शेष पदकृत पूर्व समझ लेना शत्रु दुख वारणा सर्वेशांत वैसे यहां पर शत्रु सुख वारणा करना शत्रु सुख वारणा सर्वेशांत जोड़ लेना है इच्छा काम क्रोधो द्वेश प्रयत्न इच्छा द्वेष प्रयत्न इन तीन गुणों का लक्षण बता रहे क्रम से इच्छा का लक्षण बताया सीधा काम और द्वेष का लक्षण कर दिया क्रोध और प्रयत्न का लक्षण कर दिया कृति अब कहते हैं कि भाई प्रकृति का इच्छा निरुपयती काम पर्याय वो लक्षण नहीं है वास्तव में तो पर्याय प्रयोग कर दिया तो इच्छात्र जाति इच्छा लक्षण क्या है तरी इच्छात्र जाति वाली का नाम इच्छा सा विधा इच्छा भी प्रकार की होती है फल इच्छा और उपाय इच्छा। फलम क्या है सुखाल सुखाल पाने की इच्छा होती है और उपाय इच्छा क्या है उस सुख को पाने के लिए जो ये ज्ञानी का अनुष्ठान करते हैं वह उपाय इच्छा है द्वेष का निपण करते हैं अभी प्रयोग किया क्रोध पर्यावरण प्रयोग कर दिया है द्विष्टि के अनुभव सिद्धा द्वेशत्व जाति मान द्वेष इस प्रकार के अनुभव सिद्ध जो द्वेश्व जाति है जाति वाले का नाम जो है है। अथवा द्वेश गुणवादम साधनम मेरा दुष्ट क्या चीज है मेरा द्वेश का विषय मृत्यु है मृत्यु का प्यार से प्यार किसी को नहीं है मृत्यु को प्यार करता है क्या मृत्यु को तो कोई नहीं मृत्यु सबसे मृत्यु के नाम पे सब गुस्सा हो है। नहीं आना चाहेंगे मंत्र कह रहे तो। मंत्र भाग <laughs> मृत्यु को मृत्यु से सब सबको द्वेश रखा मृत्यु रूपी दुष्ट पदार्थ का जो साधन क्या है साधन है बीमारियां अब होगा ये बीमारी होगी तो मर जाऊंगा ये होगा तो मर जाऊंगा तो इसलिए बीमारियों को पीछे पड़ते तो दृष्ट का जो साधन है वो बीमारी को भगाने का खूब दवाया खाएंगे होकर दुनिया भर कर पूजा पाठ सब किया जाता इसलिए दृष्टि दृष्टि का साधन का ज्ञान से जन जो गुण है तार गुण का नाम द्वेष होता है जातिमान प्रयत्न करते, करते, करते, प्रयत्नत्व जाति वाले का नाम ये मैं यत्न करता हूं ऐसा जो ज्ञान हो रहा है तारस ज्ञान में जो प्रयत्नत्व जाति भाषित है उस तो प्रयत्न जाति वाले का नाम प्रयत्न है सतिविधा प्रयत्न इन प्रकार की है प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनी भेदा विलक्षण बात कहते हैं हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन योनी इच्छा जन्य गुण प्रवृत्ति प्रवृत्ति किसे कहते हैं इच्छा है। चाहे स्वच्छा हो चाहे परीक्षा हो चाहे इच्छा पूर्व प्रवृत्त हो रहे हैं इच्छा ही है स्वेच्छा में तो अपनी इच्छा हो गई परीक्षा में तो हो गई दूसरे की इच्छा होगी अनिच्छा गातर प्रार्थ ईश्वर की इच्छा आप ऐसा हो इसलिए आपको करना पड़ रहा अनिच्छन्न वर्ष ने गीता में आया वार्ष नहीं। ना अनिच्छन्न भी न चाहते भी कई लोग कई काम कर जाते उसका मतलब है कि मेरी इच्छा नहीं है दृढ़ संकल्प पूरा कम कर नहीं रही इच्छा पूर्वक न दूसरे ने कहा दूसरे की इच्छा के मजबूरी में भी हम नहीं कर रहे हैं प्रार्थ में सब बनाओ वह ईश्वर के संकल्प गलत काम हो या अच्छा काम हो आप इच्छा बुरा या अच्छा काम कर लेते हैं। इसे का दिया इच्छा जन्य हो चाहे स्वेच्छा च परे च ईश्वर इच्छा हो उसे जन्य ही प्रवृत्ति होती है और द्वेष गुण हो निवृत्ति द्वेशजन गुण निवृत्ति हम लोग सन्यासी को कहते हैं निवृत्ति प्राण हो जाओ क्या आप करो वैराग्य ये सब क्या है आपके अंदर उसके, उसके के अंदर जो है द्वेष की भावना जगती है आपको पता है सर्प मृत्यु का कारण है इसलिए आप को मारने को दौड़ते हैं क्यों मारने दौड़ रहे हो भाई यहां जानते हैं कि मृत्यु का हुआ और विवेकी के लिए उसी प्रकार संसार क्या है दुख का कारण है इसे संसार से द्वेश करता है और द्वेश करने से क्या हुआ वो तो संसार से निवृत्ति हो जाती है लोक व्यवहार में भी देख लो जिससे आपका द्वेश हो जाए उससे आप निवृत्त हो जाते नहीं हो जाते उसे बोलचाल बंद है बेहतर आदमी है परेशान करता है तो बातें मत करो लोक व्यवहार में और भी कहते हुक्का पानी बंद करो की भाषा में क्या है भूखा पानी बंद कर अपने आप झुकेगा सही हो जाएगा रास्ते में आ जाएगा तो प्रक्रिया अलग अलग है साधकों के हिसाब से अपनाना पड़ता है जीवनादृष्ट जन्य गुणों जीवन योग आपका शरीर जिंदा है क्यों चिंता है कई लोग मरना चाह रहे मर नहीं पा रहे कई लोग जीना चाह रहे लेकिन मर रहे हैं सब तो उल्टा उल्टा होता दिख रहा है जितने अस्पताल में पड़े हैं उनसे पूछो भाई तो मरना चाहते हो तो जहां मरना चाहता हूँ कब चले जाऊं तो मरते नहीं बेचारे इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगे जा रहे ये हो रहा वो हो रहा परेशान फिर वापस अनुसार और यहाँ है बेचारा दुखी है अस्पताल में भर्ती नहीं है ना लेकिन दुखी है यहाँ पत्नी से परेशान नौकरी से परेशान काम से परेशान सब से परेशान हे भगवान जल्दी मेरे को ले जाओ यहां से बोलता है कहा ले जाता भगवान कहते मरती हैं। और दुखी हो जागड़ा तो मरना चार मर नहीं देते भगवान तो जीना आचार्य को जीने देते भगवान बड़ा विचित्र लीला तो इसमें कारण है? क्या है कहते ईश्वर कहते न्याय नहीं कर रहे हैं सारे तुम्हारा ही जीवन के प्रति अदृष्ट है तो प्रारब्ध जिसे शरीर पैदा हुआ है, वो कोटा भी पूरा नहीं हुआ ना जिस दिन पूरा होगा तुम चाहना चाहो मैं चाहना चाहो तेरे को तो पहुंचना ही पड़ेगा इसे ना मेरी इच्छा के अनुसार है ना तेरी इच्छा के अनुसार है तेने ने जो कर रखा है पहले कर्म उन कर्मों के फल यहाँ पर भोगने आए हो जो प्रारभ कर्म रूप आया है उसको तो तो जीवन का कारणीभूता अदृष्ट पुण्य पाप उससे जन्य है जो गुण उसका नाम जीवन यूनि रूप प्रयत्न जिस प्रयत्न की वजह से आपके शरीर के अंदर निरंतर श्वास चलते रहता है आप सो जाते हैं श्वास भी सो जाए है जाए। होता नहीं जगा रहा जाता है, वो काम कर रहा है प्राण कारण क्या उस प्रवृत्ति के पीछे कहते तो जीवन यूनि का प्रवृत्ति ही कारण और उसका भी कारण कौन है जीवन का दृष्ट कारण सच प्राण संचार कारणम देखा ना ये जीवन प्रवृत्ति और अन्य किसी के प्रति कारण अन्य व्यवहार के प्रति केवल प्राण संचार के प्रति जीवन योन नाम का प्रयत्न कारण होता है थोड़ा इसके विरला में बहुत सुंदर वेचन है विस्तार पर समझा रहे हैं इच्छा पहले प्रवृत्ति साक्षात अनुकूलत्व इच्छा लक्षणम जो प्रवृत्ति के साक्षात अनुकूलत्व है उसका नाम इच्छा है प्रवृत्ति के प्रति जो साक्षात अनुकूलत्व में जो गुण है उसका नाम इच्छा है साधा नित्या नित्या ईश्वर से अंत्य अस्माकम जो आद्य है वो ईश्वर की इच्छा नित्य इच्छा होती है जो अंत्य अंत्य है न, हो गया है वो अंत्य होना चाहिए अंत्या अस्माकम अंत्या हाँ ठीक है अंत्या काटी दो तो है न, उसको काट दो अंत्यास्त्रिंग अनित इच्छा जो है वो कैसी है अस्मागम हम लोगों के अंदर होता है वो एक तकार अधिक उसको काटना है अंत्या अस्मागम काम इसका छह सात फेद वर्णन कर रहे थे बहुत सुंदर वर्णन करेगा काम इच्छा मत्सर स्प्र कृष्णा लोभ माया दंभा, एतस्मा दमभाव भेद न्याय भाष्य न्याय का भाष्यकार ने वात महर्षि इस इच्छा का सात प्रकार का भेद बनाकर समझाया है सात भेद इच्छा सात प्रकार से हमारे अंदर घूमती रहती है कौन सा है सबसे पहला रति इच्छा काम स्त्री भोग करने की इच्छा काम और प्रयोजन आदि पराभिमतवार इच्छा मत्सरा अपना कुछ ना कुछ प्रयोजन की वजह से दूसरों को दबा कर उनकी जो है हानि पहुंचा कर अपने प्रयोजन को पूरा करने की जो इच्छा है उसका नाम मात्सरी भाव मत्सरा अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए दूसरे को अभिभूत करके दबा करके हरा करके किसी प्रकार से भी है जो अपनी इच्छा कर लेता है पूरा कर लेता है उस इच्छा का नाम मात्सरिया और धर्म अविरोधे न प्राप्ति इच्छा स्पृह धर्म के जो धर्मशास्त्र में का है उसके विरुद्ध न चल के कोई भी चीज को पाने की जो इच्छा है उसका नाम स्पृहा और इधम में इच्छा कृष्णा चौथी कृष्णा कृष्णा क्या है मेरे पास ये चीजें कभी कम ना हो गई घटे नहीं और बढ़े, और बढ़े, और बढ़े, बढ़ते ही रहे ये इच्छा ना, का नाम कृष्णा इसको क्या पांच पच्चीस पचास भय विदांत केसरी का सुनाया हमने चंदावड़ी, बहुत प्रसिद्ध है बहुत सुंदर पुस्तक है चंदावड़ी का आप कीर्तनकारों के, के लिए तो बहुत बढ़िया माल है उसमें तो पुस्तक होना चाहिए आप लोगों के पास कीर्तनकारों के पास चंदावड़ी नाम से प्रिंट होता है पुस्तक हाँ जो है बहुत महान विद्वान संत ज्ञानी हुए वो गाते आप ये जो कोरडे मारा कोर मारा जैसे साकरे मारा साकरे हाँ उनका सीढ़ी में सुन उनके यहां सीढ़ी में गाये पांच पचीस पचास भये पांच पच्चीस पचास भय सौ हजार लख भये सौ हजार लख भये करोड़ अरब खरब भये यह लोक परलोक स्वर्ग की इच्छा भये बिना संतोष बिना एक संतोष का, बिना एक संतोष का कहत है वेदांत के शरीर गर्जन कर अंत नहीं इस इच्छा पांच रुपया से पच्चीस पच्चीस से पचास पचास से सौ सौ से हजार हजार से लाख लाख से करोड़ करोड़ से अरब अरब से खरब बन गया फिर यह लोग पर लोग स्वर्ग मिल गया तो भी इच्छा पूरी नहीं हुई बिना एक संतोष का एक संतोष नाम का चीज है उसके बिना तेरी इच्छा कोई पूरी नहीं होने वेदांत केसरी कारण करके बोलते हैं संदावन के अच्छे अच्छे हैं शब्दवी में थोड़ा अंतर करके सुविधा सुविधापूर्वक बोल दिया हूं ये नहीं है थोड़ा अंतर है तो धर्म विरो इच्छा विरोधा और धर्म विरो परद्रविच्छा है लोभ क्या है परद्रव्य की धर्म के विरोध से इच्छा करना धर्म के विरुद्ध में परद्रव्य की इच्छा करना उसका नाम लोभ है वंचन इच्छा माया पाप से दूसरों को ठगने की जो इच्छा है इसका नाम माया है और कपटे न धार्मिक इच्छा दम्बह क्या है कपट अपने आप को पूरा धार्मिक वेशभूषा पहन लिया लाल पीला पहन लिया तिलकुल लगा लिया अपने आप मेरे जैसा कोई महात्मा ही नहीं है ऐसा अपने उत्कर्ष अभिगाम करता वो लोगों को प्रभाव डालने वाला महा होता है दम्ब ऐसी इच्छा का नाम दम्भ है द्वेष का भी भेद कर रहे देखिए छह प्रकार का होता है द्वेष क्रोध ईर्ष्या असूया द्रोह अमर्ष अभिमान अश अवानेदा उक्ता निवृत्ति साक्षात तो अनुकूलत्व द्वेश लक्षण निवृत्ति साक्षात अनुकूल होता है उसका नाम द्वेश होता है और छह प्रकार की है पहला क्रोध क्या है शरीद अधिष्ठान वैकृत्य हेतु ज्वलनात्मक शरीर इंद्रिया और के अधिष्ठान, इन सभी के अंदर विकृति का कारण होता एक आग जैसे अंदर जो भवकता शरीर के अंदर उसका नाम क्रोध होता ईर्ष्या क्या है साधारण वस्तु गृहतरी द्वेष आपके साधारण वस्तुओं को दूसरा कोई ग्रहण कर ले उसके प्रति आपके अंदर द्वेष जो चलता है उसको द्वेश कह दिया ईर्ष्या उस द्वेश का नाम ईर्ष्या असूया क्या है परगुण गुण दूसरे को गुण को देख के सहन ना होना वो असूया द्रोह क्या है नाशाए द्वेष दूसरे के नाश के लिए ही संकल्प करके पूजा पाठ करते उसका नाश हो उसका नाश हो ऐसा जो जो इच्छा होती है द्वेष है उसका नाम द्रोह है और अमरस क्या है उपकार असहिष्णुता कोई किसको उपकार कर रहा है वो भी सहन नहीं होता हमारे लिए क्यों नहीं किया उसको क्यों दिया तो हमारे लिए तो हमारे लिए देना चाहिए दूसरे को नहीं देना चाहिए दूसरा भूखा मर जाए कोई बात है मेरे को माली माल माले माल मिलते रहे ऐसा जो सोच है ये बिल्कुल खराब ये है अमर्श है परंतु अभिमान जो सबके पास है खूब भरपूर कोई तो कमी नहीं होती है असमर्थ से आत्मनिक द्वेश असमर्थ है, है फिर अपने आप में अभिमान करता है ये जो विचित्र द्वेश की वृत्ति है उसका नाम अभिमान है कृतृत्व प्रण् प्रवृत्ति कौन है चार कारण अगला पंक्ति कृति साध्य उपादन प्रत्यक्ष चतुष प्रवृत्तिजनका चिकीर्षा दूसरा कृति तीसरा इष्टसाध्यत्व चौथा उपादान प्रत्यक्षण कभी भी आपके अंदर प्रवृत्ति होती हो तो आप स्वयं देख लीजिए आपके सबसे सर पहले करने की इच्छा होगी तभी प्रवृत्ति होगी ये करने की इच्छा नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी और कुंडली देते और करने की इच्छा है नहीं मना भी नहीं करता रख दो भाई देखा जाएगा जब इच्छा जाइए तब देखिए चार बार फोन कर तब इच्छा जगती है चल देख लेते बार बार बोल रहा है कुछ देखो कुछ लिख के दे दो दे आ जाती है जब चार बार रोता है तो दया करनी पड़ती तब इच्छा भी जगते करो नहीं तो इच्छा नहीं तो पढ़ी पढ़ी जो बार बार याद नहीं दिलाते तो तो तो तो तो महीनों पर जगता नहीं ऐसे पढ़ा कई ऐसे सालों पर हो गए जी आए नहीं पूछे नहीं पढ़ाए कौन कैसे करने की इच्छा जगना ये प्रवृत्ति का बीज मूल उसके पर इच्छा तो है वह मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं यह सोचेगा अब इच्छा हो गई मैं भी चंद्रमा में जाऊं अमेरिका में जो जा रहे हो सटल से कोई कोई तो मैं भी जाऊं तो इच्छा जगने से जा सकता है क्या न अकल है न सकल है क्या जाएगा तो इसीलिए तो रहा नहीं ना वो इच्छा वही मर जाएगी छोड़ना पड़ेगा पड़ेगी पड़ेगा इच्छा हुई मैं भोजन खाऊं तो कृति साध्य बनाओ खाओ आप बना सकते हो जान के बनाऊं जानते नहीं बनाना आता है पर भीख मांग के खाने मांगे नहीं साल क्षेत्र में चले जाएंगे या किसी आश्रम में चले जाएंगे वो कृत्य आपका इसका कर सकते कृत्य भी हो भोजन मिल गया इच्छा थी उसके लिए प्रयत्न किया आपने आप प्रति विचार में चले गए अन्य क्षेत्र में चले गए इन कोई दुष्टता आपसे डाल दिया द्वेशम भी हो गया आप बरे इसमें बच जा रहे किसने इशारा कर दिया मत नहीं तो जाएगा ऊपर ऐसा तुरंत आप छोड़ देंगे विक्षा को भूखा वापस आएंगे खाएंगे नहीं क्यों बलवद अनिष्ट का कारण है क्या है इष्ट साधव होना चाहिए अर्थात बलविष्ट का अनुबंदी होना चाहिए इष्ट का, का साधन नहीं मेरे अनिष्ट मृत्यु का साधन है तब क्या अनिष्ट साधन तो ज्ञापन होते ही भले आप कृत्य साध्य शिकर्साध्य आप करोगे नहीं प्रवृत्त नहीं हो गया अनिष्ट साधन निवृत्ति होगी ये तीनों है को तो मालूम है भाई तो हलवा बना के खाऊंगा तो अच्छा लगेगा आज बढ़िया मौसम में पकौड़ी बना के खाऊंगा हलवा खाऊंगा इच्छा तो जगी कर भी सकता हूँ बनाने के हाथ उत है मसीन सब कुछ है, सब कुछ जानता हूँ और इस साधन भी है तो तो ये खाऊंगा तो मरूंगा तो, तो पक्का है मैं खुद ही बना रहा हूँ लेकिन बनाने के लिए क्या क्या अच्छा मालूम नहीं इच्छा है, तो है पकड़ी तुम पकौड़ी बनाकर नहीं मालूम पकड़ी कौन बनकर कैसे क्या क्या डाला जाता है उसमें उपादान कारण संवाय कारणों के क्या नहीं है, तो बनाओ के के का बनाओगे आपको उपादान का संवाय कारणों का प्रत्यक्ष होना भी जरूरी ही है चार है तब आप प्रवृत्त हो पाएंगे चिकित्सा कृषि साधक और उपादान प्रत्यक्ष कभी आपके अंदर प्रवृत्ति होती है सामान्य बातें आगे बढ़िए धर्म से अधर्म किम जम धर्म का लक्षण क्या है अधर्म का लक्षण क्या है विहित कर्मजन्य निश्चित कर्मजन्य विहित कर्मजन्यो धर्म जब वेदों में भी कहां विहित है बौद्धों में भीत ऐसे ले लो बौद्ध दर्शन में विधित उनके ग्रंथ विधित कर दिया उन्हें कहे खंबा काड़ दो खंबे को चूमो इसे पुण्य होगा तो मान लेंगे क्या गोल गोल बोलो हमने देखा मंदिर मंदिर हमें बाहर की पूरी दीवार में ऐसी चीज लगा घुमाने पड़ता है वो तो गोल घूमते रहता है घुमाते घुमाते भी घूमते रहो परिक्रमा करो मैंने की, क्या ये करते ये करते घूम रहे हो क्या हो रहा है इसे कोई तो आर्थिक समझ रहे हो क्या चीज गा रहे ये क्यों घुमा रहे बो क्या उसको पता नहीं, नहीं। में वहां भी देखा बौद्धम का हाल सिंगापुर में देखा वहाँ भी देखा बौद्धम की हाल ताइवान का यही जहाँ जगह जो पुजारी जैसे होते हैं ना उससे पूछा। क्या है वॉट इज दिस वाई कुछ मीनिंग तो होना चाहिए अर्थ हो तो इसका सिंगापुर वाला बहुत अच्छा आगे प्रकाश तो स्वामी जी जी आप जानते तो मुझे पता ये ठीक है <laughs> अब बाकी सब बदमाश उठपठान थे अब क्या मतलब है हमारे धर्म का मामला है हम धर्म घर के बोलेंगे आपको क्या मतलब कही आपको मान नहीं जानते इसलिए है वो व्यक्ति अच्छा था हम नहीं जानते सच्चाई है प्रथा है कर रहे हैं मैंने इसका दो अर्थ है एक तो दुनिया गोले इसलिए गोल गोल बना रखती है इसको दुनिया गोले का मतलब क्या कहीं कुछ हाथ लगने वाला नहीं है कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं भाई कोई चौको रो सीधा उसे कुछ, उस कुछ हाथ ही लगता है ना गोल में क्या हाथ लगे वो घुमाते रहो कुछ नहीं और दूसरा आप घुमा रहे हैं ना दौड़ रहा नहीं। है ना ये कब स्थिर होता है ये सिर होने नहीं देना बोल दिया आपने मैंने अनित यानी चलते रहेगा चलते रहेगा इसमें कभी शांति नहीं मिलती मैंने आपको कब शांति मिलती है मैंने पूछ घूमते फिरते काम कर रहे हैं इसमें शांति है तो सो जाते हैं शांति कब है जब आप निश्चे हो जाते हैं चेष्टा रही प्रवृत्ति रही ये बता रहे संसार में प्रवृत्ति के लिए कोई चेहरा इसे, इसे मुक्ति चाहना है तो निवृत्ति में जाओ निश्चे हो जाओ सगल इच्छा संकल को ये बोध करा रहा है इतने बड़ा विचार मन में रख के हमारे यहाँ धर्म यह प्रथा शुरू किया है मैंने ये प्रचार तुम करो मेरा ड्यूटी नहीं तुम्हारा ड्यूटी अपने प्रोचों में रोज बोलो जो घुमा हो ये सोचा यह समझना संसार फंसना नहीं ये गोल है और निरंतर प्रवृतिशील है इसे कभी सुख शांति नहीं हो सकती इधर अपने हमारे धर्म में भी तो लोग है ना कई चीजें लोगों को पता ही नहीं दीप स्तंभ बना हुआ है हर मंदिर में क्यों दीपस्तम इस वक्त किसी को पता नहीं दीप स्तंभ देखा है मंदिर में बनता है हैं पांडव भगवान याद तो है देखते हैं उसमें अरे देख रहे हो क्या है स्तंभ है स्तंभ को देखने से क्या मिला तो तो का तो क्या मतलब स्तंभ के नीचे क्या है देखा है आपने कभी? नीचे बनाया है। सारे अंगों को अलग अंदर किया हुआ हाथ वगैरह सब को अंदर किया हुआ है ऐसे कूर्म बनाते कछुआ उसके ऊपर कंबा आप समझना है तो उस चीज को क्यों बनाया एक दूसरा उसके ऊपर इतना लंबा खंबा जिसे सात जोड़ होते हैं पता है सात जोड़ से बनते हैं सात जोड़ का भले एक पत्थर भी होगा ना ऐसे डिजाइन से बनाते हैं सात जोड़ जैसे बना देंगे। और उसके ऊपर दीपक जलाना, रहा है जलता रहेगा ईश्वर में जलाए थे जब उसकी स्थापना हुई याद दिलाता है तुम्हारे पूर्व को बंद बंधना मतलब क्या सकल इंद्रियों को वश में ले लो सबसे पहला काम दूसरा अपने सात चक्रों का भेदन करो तुम्हारा वास्तविक ज्योति सहस्रार में शिव याद दिलाता है हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं मेरा लक्ष्य है उस प्रकाश में आत्मा का अनुभव करना उसके लिए मुझे सत्य चक्र का भेदन और कदर्थ दस इंद्रियों को कंट्रोल में रखना इसे जब जाएंगे हम पहला वो उसको प्रणाम करते हैं छूते भी ये लोग समझते हैं नीत गया इस बात को मन में रख रखकर भगवान से क्या मांगना है इसीलिए अंदर जाके मैं आत्मा का अनुभूति करना चाहता हूं मैं इंद्रियों का सुख नहीं चाहता हूं सारे बंद कर दिया इंद्रिय विषय नहीं चाहता हूँ ये शिक्षा वहां से लेकर के जो अंदर जा रहा है बेटा नहीं तो बेटा चाहिए पैसा चाहिए यही मांग रहे मांग कर रहे भगवान से वो तो तेरे परित्र उतरा मिलना ही है पहेश जी को फेल होना है तो फेल होना ही है गणेश पास करने वाला नहीं है तो तेरे परारे फेल होना लिखा है ना लाख किलो लड्डू चढ़ा लो कुछ नहीं होने वाला गणेश जी खा जाएंगे कुछ नहीं करेंगे पास नहीं करने वाले क्या मांग रहे मालूम नहीं दिव्य शक्ति वार्थ समझते नहीं मंदिरों में घुसते हैं इस तरह हर चीज हमारे भी जितने मंदिर में बना सारी चीज का रहस्य पूरा आध्यात्मिक हम बहुत ही दृष्टिकोण से जा रहे हैं बहुत ही दृष्टिकोण से आ रहे हैं किसी आध्यात्मिक रहस्य की ओर जाते नहीं है ये सब धर्मों का यही हाल चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो चाहे हिंदू सब इसे विहित कर, कहा भी वेद विहित चौक कर्म जन्य गुण का नाम धर्म होता और वेदों में ही निश्चित है वेद से पहले पहुंच चुके हैं तनमूरक स्मृतियां लेना स्मृतियों में भी पुराणों में भी हित ऋषियों से निर्मित जितने भी शास्त्र है स में भी हित कर्म है और निश्चित जो कर्म विधित कर्मों से पुण्य होता है निषिद्ध कर्मों से पाप लेकिन पुण्य भी नष्ट हो जाता है पुण्य जो बनाए किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं कब और कैसे देखिए फलकृति जोड़ आया। कर्म इतने तो कर्म है। वेद वितेमीते कर्मजन्य लक्षण गर्द होगी तो क्या होगा अधर्म भी कर्मजन्य होगी वेदादी क्रिया वारण आया कर्मजन्य इतने को वेद विहित वेद, भीता। वेद भीता यागा क्रियाएं है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी हमें गुण में लक्षण ले जाना है क्रिया में लक्षण ले जाना नहीं है वेदवीत क्रियाएं यागा वेद विहित है कर्म लक्षण चला जा रहा है गुण में कर रहे थे इसे निवारण करने क्या कहा कर्म जन्य कह गया सच कर्म नाशा जलस्पर्श ये पुण्य का नाश कैसे होता है कर्मनाशा जलस्पर्शा श्लोक बने स्मृतिकार बोल रहे हैं केवल कर्मनाश जल नहीं है कर्मनाशा जलस्पर्शा कर लाघना बाहुूतरनातना कर्मशा नदी स्पर्शा कर्मनाशा नदी स्पर्शा कर गंडक्या बाहूतरण दंड क्या बाहुतरनाथी कीर्तनाथ चार प्रकार बता दिए स्मृति में पहला है कर्मनाशा नदी आजकल इसको दामोदर नदी नाम से बोलते बिहार में चलता है दामोदर नदी उसके स्पर्श से ही आप सारा पुण्य खत्म हो जाए और पानी पिएगा तो फिर क्या होगा भगवान ने क्या मनाशा नदी का स्पर्श से ही पुण्य नष्ट हो जाए कर तो लाघना तो कहते नरंदा मैया नंदा को लांघन करने से आर पार कर दिया नौका से भी आर पार करना नहीं चाहिए लांघन कर दोगे तो सारा पुण्य नष्ट हो गया लांगना पड़ता है अभी ओंकारेश्वर जाओगे तो ओंकारेश्वर शिवजिंग की पूजा करने तो लांगना ही पड़ेगा ना लांगे तो जाएंगे नहीं कहते हैं आप लांग रहे, भगवान की पूजा करने तो दोष नहीं जा रहे रिश्तेदार से मिलने के नर्मदा थी नदी में शिव जी निरंतर है इसे उसको लांग हो गए तो नौ लांग होते जै सर पैर का स्पर्श हो ही जाएगा पैर का स्पर्श होने से आपके शिव और पैर पड़ गया तो लांगने के दुष्ट नहाने भी नहीं जाते नहाना तो लगता बात, उनके निर्माण से नहा लिया आपने दोष नहीं पार करना है अन्य उद्देश्य से तो पाप लगे पुण्य नष्ट हो जाएगा और गंड क्या बाहुदरणा गंडकी नदी कैसा है उसमें शाहिग्राम होते हैं सालिग्राम के ऊपर से नित्यार हरि के चरणामृत है वो पूरा नदी चरणामृत हो गया क्यों गंडकी नदी शुरू होते नेपाल में वहां नारायण सरोवर है वहीं पर शालग्राम होता है पत्थर शालग्राम लोग जानते हैं वैष्णव सब सालग्राम एक कीड़ा बनाता है इस चीज को पत्थर में वो कीड़ा एक करके घुसता है कुछ लोग क्या कहना है नहीं पत्थर बैठा जाता है उसके अंदर जो है ऐसा बैठा जो चुपचाप रहता है कई वर्ष उसको वहीं से बैठे उसके ऊपर जम जाता है पत्थर काला पत्थर के बंदा फिर वो पत्थर कोई खाता उस पत्थर को ही खाता है जब समाज से निकलता है कीड़ा समाज में रहता है जब किड़ा निकलता है वो पत्थर को खाता है पत्थर को खा करके सोना टट्टी करता है शौच होता है सोना निकलता है और करते करते वो छेद कर को निकलता यदि छेद करके निकल गया और सोना को खा कर निकल जाता सोना को खा करके निकल जाता है इसलिए क्या करते हैं ये जो शेरपा लोग पहाड़ी लोग नेपाल में वो पत्थर देखते हैं बिल्कुल, उनको पहचान है उस चीज का हाथ में लेके समझ लेते हैं अब इससे सोना तैयार हो गया है अब किरण निकलेगा दो चार दिन में उसको तोड़ देते हैं जैसे तोड़ेंगे हवा लग मर जाएगा अपने आप निकलेंगे तो मरेगा नहीं और भी पूर्ण तैयार नहीं ना बाहर निकलने योग्य नहीं हुआ है उस समय निकल गया तो क्या होगा जैसे बच्चा पहले निकल गया मर जाता है घर से निकल तो मर गया वो खाया नहीं सोना सोना अंदर बढ़ा रह गया सोनों को ले जाता। वो सोना और सोना रहते वही पत्थर, पत्थर सान क्या है उसको मानते हैं कि जो केड़ा अंदर बना है ना वो सुदर्शन चक्र जैसे बनाता है आपने देखा है ऐसा लग ओरिजिनल नहीं देखा कभी मैं दिखाऊंगा काट के बाद तो इतना सुंदर वो बनाते हैं सूर्जन चक्र जैसे दिखता है कल छोटा बनाएंगे लाइन लाइन लाइन लाइन खुरदेंगी खुरा छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बनता है तीन कोटी में बनाते हैं और देखने में ऐसे लगेगा जब टूटा हुआ लगता है शेषरा का फण जैसे दिखेगा मुझे दिखे। बना हुआ ना करके पत्थर बोल होता ही है पत्थर यू करके है और उसके अंदर खुरेदे हुए फण जैसे दिखेंगे वो वो चीज बनना बने भी ना पत्थर पत्थर है वो तोला ग्राम शेष आकार बनना चाहिए और शोषण के आकार दिखनी चाहिए तब तो माना जाता है वो साक्षात घर का रूप माना गया चाला ग्राम हो वही विष्णु हो और उस पर से चलो नदी आया गंडकी नदी वो सरोवर में बनाओ उसके बाद उसके से पानी निकल रहा है गंडकी नदी आकर पूरा आकर गया आश्राम वगैरह होते हुए समुद्र में चला जाता करके, उसमें इसलिए तैरना नहीं तैरोगे पुण्य खत्म, और पियो, अंत में जाते कीर्तना अपनी प्रशंसा मैं ये हूं मैं मैं मैं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, जितना पुण्य कर्म का कर बखान करोगे उतना ही आपका पुण्य नष्ट इसे मनुष्य मृत्यारी करने का पाप को बताओ? हो यहां से वर्णन आपने किसी का मर्डर कर दिया एक बांस लो उस मृत को जलाया हुआ जो भी फिर तो रिश्तेदार उसे खोपड़ा को उसमें डाल दो और दिखाओ को, बोलो लोगों के पास जाकर के मैंने कामुख का मर्डर किया था मैंने पाप किया है फिर इस पाप को भिक्षा देना है तो भिक्षा दीजिए सौ तो गाली जगह भिक्षा देंगे तुम्हारा पाप नष्ट होगा और लोग पाप को छिपाते नहीं पुण्य का बखान करो, पुण्य को छिपाओ पाप का बखान करो तो ये शास्त्र सिद्धांत है पुण्य छिपाओगे तो संचय होगा और का बखान करोगे नष्ट हो जाएगा पाप को छिपाओगे संचय होगा पाप का बखान करोगे तो नष्ट होगा उल्टा मारे कर्मनाशा जल स्पर्शा कीर्तन और तीसरा भोग का भोग से भी नष्ट होता है पुण्य का नाश और अंत में कहते हैं तत्व ज्ञानादि ना तत्व से भी पुण्य नष्ट हो जाए अध्य वेद तो जोड़ लो धर्म अति व्याप्ति वाहन करने के लिए वेद निषि तो जोड़ देना धर्म जन्म लक्षण कर तो धर्म में लक्षण अति व्याप्ति हो जाएगा जिसे जोड़ देना और वे तो जो ज्योतिष करते क्या है एक तरह से प्रायश्चित कर्म करा रहे हैं ज्योतिषी अनुमान करेगा आप पिछड़े जन्म होगा जो कर्म था उस अनेको जन्म होंगी जिसके अर जन्म जो हुआ है आपके प्रारंभ कर्म क्या है क्या आपके अंदर इस जन्म भोग होने वाला है उसका अनुमान किया जाता है ग्रहों की स्थिति से फिर इस प्रारब्ध कर्म में आपका भोग पाप का भयंकर भी हो तो देख करके आपको उपाय बता दिया जाएगा ये उपाय करो ताकि आपके आपका कष्ट कम होगा मिटेगा तो ही नहीं कम किया जाएगा प्रायश्चित से पाप का जो फल में असर कम हो जाता है इसे अनेक प्रायश्चित विधिया शास्त्रों में वर्णन किया गया है यही है कि प्रारंभ को मिटा नहीं सकते इन प्रारंभ का प्रभाव को घटा सकते ये मालूम जैसा एक्सीडेंट होने वाला है ब्रेक लगा लो होना है तो होगा ही लेकिन कुछ तो असर कम पड़ेगा सीधे फुल स्पीड से मारोगे उसके पीछे ब्रेक लगाओगे और धीरे से जाके टकरेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ये नहीं पड़ता उसी प्रकार यहां पर कर दिया तो कर्म का जो फोर्स है वो तो घटेगा उतना खानी नहीं करेगा इसे प्रयासित किया जाता है वासना जन्य उच्चा इन्हीं को अदृष्ट कहते हैं और ये वासना से जन्य भी है वासना जन्य वासना से ही आप क्या कर रहे हैं पुण्य पाप कर रहे हैं फिर वासना बनेगी फिर पुण्यपाप करोगे फिर वासना एक चक्र चल राणाधिकार वासना चाहे विलक्षण संस्कार वासना है क्या विलक्षण संस्कार कि संस्कार हर चीज का पैदा होते हैं इन हर चीज के हर संस्कार वासना रूप बनता नहीं है हर एक संस्कार आपका वासना का स्वरूप धारण नहीं करता वासना बनने से पहले ही संस्कार नष्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे संस्कार आपके नष्ट होते हैं वासना बने बिना और वासना बनने के बाद नष्ट नहीं होते अनेकों जन्मों तक चलते हैं इस प्रकार से धर्म धर्म का विचार पूरा कर दिया आपका कहे आत्मात्र विशेष गुणाह के आत्मात्र के विशेष गुण कौन कौन है कहे बुद्धियादे अष्ट आत्मात्र विशेष गुणा बुद्धियादि जो आठ है वो आत्मांत्र में रहने वाले विशेष गुण है बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याश उनमें से भी तीन जो है बुद्धि इच्छा और प्रयत्न नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं नित्य ईश्वर अनित्य अनित ईश्वर का जो होगा वह नित्य होगा बुद्धि इच्छा प्रयत्न और जीवों का जो बुद्धि ज्ञान इच्छा प्रयत्न है वह अनित्य हुआ करती है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म और अधर्म यह आठ का एक और हुआ आत्मा का विशेष गुण कौन है वो संस्कार तो आगे आएगा